शिवपुराणवी सं को पार्शुपत ज्ञान का उपदेश ऋषियों ने पूछा पार्शुपत ज्ञान क्या है भगवान पशुपति कैसे हैं और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं इसलिए ये सब बातें बताइए तीनों लोगों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है सूर्य जी कहते हैं उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया वायुदेव बोले महर्षियों पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यो प्रश्न किया श्री कृष्ण ने कहा भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपति यज्ञान तथा अपने संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था मैं उसी को सुनना चाहता हूँ महादेव जी पशुपति कैसे हुए पशु कौन कहलाते हैं वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया उपमन्यु बोले देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें, उन्हें उन पासों से मुक्त करते हैं जो चौबीस तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं वे ही विषय कहलाते हैं जीवों पशुओं को बांधने वाले पास वे ही हैं इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं इन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवासीदेव शिव की आज्ञा से ग्यारह इंद्रियों और पाँच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है तन्मात्राएँ भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः पाँच महाभूतों को उत्पन्न करती है वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं बुद्धि कर्तव्य का निश्चय कराती है और अहंकार अभिमान करता है चित्तचेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिया पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं दूसरा कुछ नहीं शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी करता है जल सब जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को के के रहती है। के है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं देवताओं लिए इसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र का का पालन, दैत्यों दमन और तीनों लोगों का संरक्षण करते हैं वरिष देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं ईश्वर साधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं उन शेष को श्रीहरि की तीसरी रौद्र मूर्ति कहा गया है जो जगत का प्रलय करने वाली है